का सांसारिक विषयों से मन थोड़ा विरक्त हो तो इसी बात को स्वामी जी मनु जी के श्लोक के द्वारा व्यक्त करते हैं तो आज इस श्लोक से शुरू करते हैं श्लोक पढ़ो भगवान पदक अर्थ कामेश कामेश्वर सत्ता नाम धर्म ज्ञान धर्मम जिज्ञास माना नाम प्रमाणम परम श्री जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता धर्म के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद है इसके अन्तर संतानु विषयों में अत्यंत आसक्त हो गया सत्यवती के प्रति इसकी चालाकी का समाचार आप सब लोग जानते है परंतु संतान राजा होकर भी सत्यवती के पिता पर बल प्रयोग न कर सका सत्यवती के पिता ने उसको डांटा था जब तक भीष्म ने अपना कुल सत्यवती के पुत्र को देने का निश्चय नहीं किया तब तो तक सत्यवती के दरिद्र पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की भीष्म पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया सत्यवती के दरिन्द्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया इससे ही प्रकट हो सकता है कि प्राचीन आर्य आर्युष्यों की इतनी स्वाधीनता थी और राजा लोग भी सामाजिक प्रबंध में किस प्रकार किस प्रकार करता थे। इस आर्यावर्त के राजाओं की नेकी व नेक नामी संसार में फैल रही थी यूरोप और अमेरिका के कुछ राजा लोग इनकी सेवाई में तत्पर होकर कर देते अब सोचिए की वर्तमान समय में देश की दशा कितनी गिर गयी ये सब बातें महाभारत के राजु और अश्वमेध पर्वों में वर्णित है निदान संतानु राजा के समय में बात बढ़ने लगा और राज्य का प्रबंध बिगड़ चला यह बात अंत में बढ़ते बढ़ते कौरवों व पांडवों के बड़े भारी संग्राम पर समाप्त हुआ और उसी समय से इस देश की दशा बिगड़नी प्रारम्भ हुई अब इस जगह राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता है महाभारत के समय में जब ऐश्वर्य बहुत अधिक सीमा तक पहुंच गया तो स्वाभाविक है कि जब मनुष्य धन के नशे में योग्यता के नशे में या किसी भी प्रकार का नशा जो उसकी उदंडता को बढ़ा देता है जो उसके विवेक को समाप्त कर देता है जो उसे विवेक शून्य करके छोड़ता है और ये विवेक शून्य करने में एक से एक बढ़कर एक उपाय हैं। किसी के पास स्वास्थ्य अच्छा हो किसी के पास यौवन बहुत अधिक अच्छा हो धन संपत्ति की कोई सीमा ना हो तो वैसे तो इनमें से एक एक उपाय ही मनुष्य को नीचा गिराने के लिए या उसको पशु बनाने के लिए पर्याप्त है परंतु तो जब ये चारों ही एक साथ आक्रमण कर दे यदि मनुष्य के ऊपर तो समझ सकते हैं कि उस मनुष्य की क्या दशा होगी तो स्वामी जी कहते हैं कि यही सब कुछ महाभारत में हुआ जब उन राजाओं पर अधिकारियों पर उस समय के जो लोग थे उन पर जब विभिन्न तरह का ऐश्वर्य का मद सवार हो गया नशा सवार हो गया अभिमान ने उनके ऊपर सवारी करनी प्रारंभ कर दी तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो राज्य बहुत दिनों तक ऐश्वर्य के चरम शिखर को छू नहीं सकता था उसे नीचे गिरना ही था वो गिरता ही आज भी जब हम देखते हैं कि जब परिवार में किसी व्यक्ति के अंदर अपने पुत्रों के प्रति अपनी संपत्ति के प्रति जब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा अभिमान की स्थिति शुरू होती है तो उस परिवार में भी कलह कलेश चरित्रहीनता तरह तरह के दुर्व्यसन उस परिवार को पकड़ लेते और वो परिवार आवाज जो था वो बर्बाद हो जाता है तो ये हमारा परिवार एक छोटा परिवार है चार पांच प्राणी हैं, दो हैं, चार हैं, पांच है लेकिन वो एक बड़ा परिवार था इसलिए महाभारत हुआ है छोटे से परिवार में नहीं हुआ बड़े परिवार के रूप में हुआ और ये पारिवारिक समस्या ही थी जिसने महाभारत का रूप धारण कर लिया था तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा संतनु राजा भी उन्हीं में से एक था कि जो अपनी विवेक बुद्धि को जिसने अभिमान और धन आदि ऐश्वर्य के नशे में खो, खो दिया उसने विवेक को नष्ट कर दिया तो स्वामी जी चेतावनी देते हैं हम सबके लिए भी और जो आगे आने वाले हैं उनके लिए भी चेतावनियां ऋषियों की होती है तो ऋषियों की बातें सांप्रदायिक नहीं हुआ करती हैं ऋषियों की बातें किसी जाति को संप्रदाय को लेकर के नहीं होती है उनका दृष्टिकोण पूरे राष्ट्र के लिए पूरे समाज के लिए और पूरे विश्व के प्राणियों के लिए होता है इसलिए जितने भी हम मत देखते हैं उन सब में आप देखेंगे कि उनमें अपने मतों की प्रशंसा अपने मतों की कुछ चमत्कारी चमत्कारिकानियां अपने मतों की कुछ ऐसी घटनाएं जो जो उस मत को बुद्धिमान दृष्टि में नीचा गिरा देती है उसको हे कर देती है लेकिन जो इस बात पर विचार नहीं करते उनके मनो में राग द्वेष की इतनी अधिक मात्रा रहती है कि वो जो कुछ कहते हैं जो कुछ उनके संप्रदाय वाले कहते हैं जो कुछ उनकी पुस्तकें कहती हैं वो कहते हैं कि इसमें चिंतन के लिए कोई जगह नहीं है क्यों करें हम चिंतन हमें जो कह दिया है बस हम मानेंगे क्यों कह दिया है वो हमारे शरीर के लिए हमारे मन के लिए हमारे समाज के लिए लाभदायक है या नहीं है भावी पीढ़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम स्वयं कैसे बन रहे हैं हमारा समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन बातों का चिंतन करने के उनके पास कोई न तो फुर्सत है और न वो सोचने के लिए बाध्य होते तो स्वामी जी कहते हैं मनु जी के माध्यम से की अर्थ कामेश सक्ता नाम धर्म जानम विधियते कहते है कि जो मनुष्य धर्म को जानना चाहते बस मोटा धर्म तो हम सभी जानते हैं किसी को पानी पिला दिया तो वो एक धर्म हो गया भूखे को रोटी खिला दी चीटियों को आटा डाल दिया कबूतरों को दाना डाल दिया ये सब धर्म तो हम जानते हैं और इसकी विवेचना करने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है इसलिए स्वामी जी व्यवहार भानु में इस बात को कहते हैं किसी ने प्रश्न उठाया वहां पर कि क्या विद्वान और धार्मिक सब हो सकते हैं तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि धार्मिक तो सब हो सकते हैं पर विद्वान सब नहीं हो सकते तो धार्मिक जब वहां पर पद स्वामी जी प्रयोग करते हैं तो वहां स्वामी जी का इतना ही तात्पर्य है कि कुछ मोटी मोटी परिभाषाएं कुछ मोटी मोटी व्याख्याएं कुछ मोटे मोटे कार्य जैसे पंचमहाय है जो स्वाध्याय करते हैं उनको पता है कि पंच महाज जो करने का फल क्या है क्यों करना चाहिए इससे हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी तो मोटी मोटी बातें ग्रस्ती लोग जो पंच जी के विषय में जानते हैं करते हैं वो सब समझते हैं लेकिन मनु जी का जो धर्म है या मनु जी जिस संकेत करते हैं उनके लिए कुछ गहरी बात बताते हैं वो कहते हैं कि धर्म की जो वास्तविक जो व्याख्या है जिसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती विवेक की आवश्यकता होती है और जिसको जानने के लिए ईश्वर की जिज्ञासा होती है जिसको जानने के लिए बहुत विवेक और बुद्धि की आवश्यकता होती है कहते हैं कि उस बुद्धि की उपलब्धि या उस बुद्धि के अंदर धर्म को जानने की जिज्ञासा वो उसी को प्राप्त होती है जो जो वासनाओं में डूबा हुआ नहीं है वासनाएं मादक तो होती हैं बड़ी अच्छी भी लगती हैं लेकिन उनके पीछे जो एक दुख एक विषाद एक तनाव जब आदमी को अपने अंदर महसूस होता है एक अतृप्ति तो धीरे धीरे फिर वो उन पर नियंत्रण कर लेता है लेकिन जो व्यक्ति विषयों में बुरी तरह से आसक्त है रूप में रस में स्पर्श में धन में और उनको ये पता भी है कि इससे मुझे दुख मिलता है मैं कई बार दुख भोग भी चुका हूं कई बार इसका जो दुष्प्रभाव है मैंने अनुभव भी किया है कई बार मैं इसके कारण से अपनी शांति खो बैठा हूं लेकिन फिर भी आदमी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से बार बार बार बार बार बार उस जाता ही रहता है और बार बार फिर वो सुखी दुखी सुखी दुखी होता रहता है तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के भाग में या ऐसे व्यक्ति जो वासना में और धन में इन दोनों के नशे में बुरी तरह से आकंठ रखते हैं आरक्ते हैं आसक्त है कहते हैं कि उनको तो धर्म का ज्ञान नहीं होता है फिर किसको धर्म का ज्ञान होगा तो कहते हैं असक्ता नाम जो कामनी और कांचन से दोनों से अपने आप को अलग विवेक पूर्वक बचा के रखते हैं कोई कह सकता है कि ये इंद्रियों के जो विषय है भगवान ने बनाई क्यों जब ये इतनी समस्या खड़ी करते हैं भगवान ने तो ठीक है बनाया है लेकिन इसका किस तरह से उपयोग करना उसके उपायों का वर्णन तो हमारे ऋषि ने किया है चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन चीजों का उपयोग अपने विवेक के आधार पर करते हैं कि मुझे इस चीज का उपयोग क्या करना है तो जो विवेक सुन्न होकर के इन विषयों की ओर जाता है वो विषय उसे अपने में रमा लेते हैं और जो इन विषयों को विवेक पूर्वक भोगता है खाना बंद नहीं किया जा सकता देखना बंद नहीं किया जा सकता छूना बंद नहीं किया जा सकता है तो फिर बंद क्या करना है अपने मन का जो अविवेक का जो हमने जो खोल रखा है द्वार अविवेक का एक वो दरवाजा जो खोल रखा है ना उसको बंद करना है और उसको बंद करके और विवेक की ओर हमें आना है तो कहते हैं कि अर्थ कामे स्वता नाम धर्म जानम विधि ऐसे आदमी को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और धर्म जिज्ञास माना नाम परमाणम परमाणु श्रुति और कहते हैं कि जो तो धर्म जानने की जिज्ञासा रखते हैं जिन्हें धर्म के प्रति रुचि है रुचि उत्पन्न हो गई है तो वो कहा जाए किस ग्रंथ को पढ़े बहुत सारे लोग ग्रंथ को पढ़ते धर्म को जानने के लिए लेकिन उनसे धर्म का ज्ञान तो ठीक ठीक हो नहीं पाता तो मनु जी कहते हैं कि एक ही वो ग्रंथ है कहते हैं धर्म जिज्ञास माना नाम परमाणम परमम श्रुति कहते हैं वो श्रुति जो वेद है वही हमारे लिए परम प्रमाण है उसी को देखो उसी पर विचार करो उसी का चिंतन करो उसी को पढ़ो तो इस प्रकार से मनु जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता तो धर्म के जिज्ञास के लिए परम प्रमाण वेद है और फिर आगे इतिहास के बारे में पुनः स्वामी जी कहते हैं इसके अनंतर शंतनु विषयों में अत्यंत आसक्त हो गया शंतनु जो था उसको विषयों ने एक एक प्रकार से पशु बना दिया विषयों में आदमी क्या हो जाता है विषयों वासनाओं में जब व्यक्ति फंसता है तो पागलों की तरह उसमें वो हरकतें करने लग जाता है तो कहते हैं कि इस तरह से संतनु विश्व में अत्यंत आसक्त हो गया सत्वती के प्रति इसकी चालाकी का समाचार आप सब लोग जानते हैं तो सत्वती जो थी वो एक मल्लाह की कन्या थी और राजा जब कहीं बाहर भ्रमण को गए तो अचानक उस पर उसकी निगाह पड़ गई निगाह पड़ी तो वो आसक्त हुए तो वहा तो कुछ ना कहा लेकिन पिताजी के पास वो गए संतनु और कहा कि मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं तो मल्लाह ने कहा कि ठीक है आप आपके लिए हम ये काम कर सकते हैं लेकिन शर्त होंगी शर्त ये होगी कि इस सत्वती की कोख से जो भी गर्भ उत्पन्न होगा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इस राज्य का अधिकारी बनेगा अगर ये आप मान लेते हैं तो ठीक है मेरा सौभाग्य होगा मैं सतवती को दे दूंगा तो राजा बहुत उदास हो गए तो एक बार कहते हैं कि भीष्म जी को पता लगा कि ये राजा संतरों क्यों उदास है बीमारी का पता लगा है आदमी कई बार बीमारी जल्दी बताता नहीं है वो तो छुपाता रहता है लेकिन पता तो लगी जाती किसको क्या बीमारी है तो राजा संतरो की बीमारी का भी पता लग गया पता लग गया तो कहा कि भाई ऐसी बात है तो बोले पिताजी इसमें चिंता करने की क्या है बात है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यवती की संतान ही राज्य अधिकारी बनेगी और वहां मल्ला के पास जाकर की घोषणा कर दी तो इस तरह की जो बातें उस समय हुई तो कहते हैं कि इससे इससे अत्यंत जो थे वो राजा संतनु इससे अत्यंत वो आसक्त होकर के और उन्होंने उससे विवाह किया परंतु शतनु राजा होकर भी सत्यपति के पिता पर बल प्रयोग ना करता था। जैसे कोई ये सोचेगा राजा है तो हम अगर ये वैसे नहीं अगर मानता है तो हम इसके ऊपर बल प्रयोग करेंगे क्योंकि हम राजा हैं। लेकिन उस समय की कुछ व्यवस्था नियंत्रित थी कुछ विवेक था कुछ धर्म था लोगों के मन में तो उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया जैसे रावण ने भी बल प्रयोग नहीं किया अब आजकल के रावण देखे और उस रावण की बात करें जो दस लाख वर्ष पहले हुआ था तो आज तो घर घर में रावण है घर घर में रावण मिल जाएंगे आपको पहले एक ही रावण था वो विनष्ट हो गया आज तो घर घर में रावणों की संख्या बहुत सारे है तो इसलिए घर नष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा तो कहते हैं कि वो जो था बल प्रयोग नहीं कर, कर सका सत्यवती के पिता ने उसको डांटा था जब तक भीष्म ने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं किया यानी जब तक भीष्म ने यह प्रतिज्ञा नहीं कर ली कि इससे जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज्य का राज बनेगा तब तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की भीष्म पितामह के इस निश्चय पर इसने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया तो उस मल्लाह ने जिसकी वो पुत्री थी उसने ये बात स्वीकार कर ली और भीष्म पितामा ने स्वीकार कर लिया कि इसकी कोक से या इससे जो भी पुत्रपन होगा वही राज्य का अधिकारी होगा सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया इनसे ही प्रकट होता है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी और राजा लोग भी सामाजिक प्रबंध में किस प्रकार प्रबंध करता हुए थे तो स्वामी जी कहते हैं इससे ही ये प्रकट होता है कि प्राचीन जो आर्य मनुष्य थे उनमें कितनी स्वाधीनता थी यानी वो निर्णय खुद ले सकते थे उन्हें किसी और से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी पितामह किसी और के पास जाते उनके पास जाते कईयों से सलाह मशविरा करते सुझाव मांगते और जितनी हूँ उतनी बातें सुझाव भी अलग अलग ढंग के देते अगर सुझाव मांगते तो अलग अलग ढंग के सुझाव देते तो इसलिए भीष्म ने स्वतंत्र निर्णय लेकर के और राजा संतनु का विवाह सत्यपति से सत्यपति से करवा दिया और करवाने के बाद फिर क्या हुआ तो कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के इस आर्यवर्त के राजाओं की नेकी व नेक नामी संसार में फैल रही थी तो कहते हैं कि उस समय राजाओं की जो ईमानदारी और जो उनका यश और उनकी जो कर्तव्यनिष्ठा थी वो पूरे संसार में फैली हुई थी यूरोप और अमेरिका के कुछ राजा लोग इनकी सेबकाई में तत्पर होकर कर देते थे आप सोचिए कि वर्तमान समय में देश की दशा कितनी गिर गई है स्वामी जी कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग कुछ राजा छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे सभी देशों में अमेरिका में भी छोटे छोटे राजा होते थे आजकल जैसे पूरे अमेरिका का एक राजा भारत का पूरा एक राजा ऐसा नहीं होता था पहले छोटे छोड़ छोटे मंडल हुआ हुआ करते थे और उस मंडल के छोटे छोटे राजा होते थे और वो कर देते थे तो उस समय यूरोप और अमेरिका के लोगों पर भी भारत के राजाओं का दबदबा था या यूं यू कि प्रभाव था धर्म का प्रभाव था जिससे कि वहां के राजा लोग भी इसके अधीन होकर के इनको कर दिया करते आज कोई कल्पना कर सकता है आज अगर यूरोप और अमेरिका के लोग इस बात को पढ़े तो हंसेंगे बोले ऐसा भी कभी हो सकता होगा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ये तो गलत है लेकिन ये इतिहास बताते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति रही थी तो कहते हैं कि जब दूसरे देश के राजा भी कर दिया करते थे और अब वर्तमान में जो है वो देश की स्थिति बहुत काफी गिर गई है ये सब बातें महाभारत के राजस्वी और अश्वमेध पर्वों में वर्णित है कहते हैं ये सब बातें अगर कोई जानना चाहे तो महाभारत में जो अश्वमेध पर्व, पर्व है और राजस्व यज्ञ की जहां जहां पर जिसमे चर्चा है वहां पर उनको देखा जा सकता है निदान संतनु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा और राज्य का प्रबंध बिगड़ चला तो कहते हैं संतनु राजा जब हुआ तो उसके समय में धर्म का धीरे धीरे नाश होने लगा और लोग स्वेच्छाचारी होने लगे जिसके मन में जो आया सो वो करने लगा और ये हुआ कि प्रबंध जो है उसका सारा बिगड़ गया और जब प्रबंध बिगड़ जाता है किसी राज्य या राष्ट्र का तो स्वाभाविक है की उस राज्य में अराजकता अव्यवस्था हो ही जाती है और फिर कोई किसी की सुनता नहीं है ना कोई छोटा देखता ना कोई बड़ा देखता ना कोई अपना है ना कोई पराया है बस उसको यही दिखाई देता है कि बस मैं कैसे बढ़ू मैं कैसे बढ़ू ये उसकी बात रहती है जबकि धार्मिक जब राजा होता है तो हम कैसे बढ़े ये बात होती तो हमसे लोग मैं, मैं के ऊपर आ गए और कहते यही पाप अंत में बढ़ते बढ़ते कौरवों व पांडवों के बड़े भारी संग्राम पर समाप्त हुआ परिणाम ये हुआ कि ये पाप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ा कि उसने सुरसा की तरह अपना मुंह फैला लिया और मुंह फैला लिया तो काल्पनिक कहानी हो सकती है कि हनुमान जी ने बहुत बड़ा मतलब रूप धारण के लिए जैसे जैसे सुरसा का मुंह फैलता गया वैसे वैसे हनुमान जी की अपनी आकृति बढ़ती गई अजब देखा आनंद जी की बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तो छोटे से होकर के और निकल गए तो ये तो ये काल्पनिक कहानी हो सकती है लेकिन ये जब राजा संतनु के समय में इस तरह से जब अधर्म पर लोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगे अधर्म में रुचि लेने लगे तो परिणाम ये हुआ कि विशाल महाभारत दुआ और जिसका परिणाम हम सब जानते हैं अब इस विषय करते हैं शांति पाठ देव शांति दौशातिरिक्ष शां